राजयोग साधना के प्राथमिक सोपान मनुष्य किस प्रकार दीर्घजीवी हो यही हठयोग योग का एकमात्र उद्देश्य है शरीर किस प्रकार पूर्ण स्वस्थ रहे यही हठयोगियों योगियों का एकमात्र लक्ष्य है हठयोगियों का यह दृढ़ संकल्प है कि हम अस्वस्थ न हों और इस दृढ़ संकल्प के बल से वे कभी अस्वस्थ होते भी नहीं वे दीर्घ हो सकते हैं सौ वर्ष तक जीवित रहना तो उनके लिए मामूली सी बात है उनके एक सौ तो पचास वर्ष की आयु हो जाने पर भी देखोगे वे पूर्ण युवा और सतेज हैं उनका एक केस भी सफ़ेद नहीं हुआ किंतु इसका फल बस यही तक है वट वृक्ष भी कभी कभी पाँच हजार वर्ष जीवित रहता है किंतु वह वट वृक्ष का वट वृक्ष ही बना रहता है फिर वे लोग भी यदि उसी तरह दीर्घ जीवी हुए तो उससे क्या वे बस एक बड़े स्वस्थ काय जीव भर रहते हैं योगियों के दो एक साधारण उपदेश बड़े उपकारी हैं सिर की पीड़ा होने पर सयाह त्याग करते ही नाक से शीतल जल पियो इससे सारा दिन मस्तिष्क ठीक और शांत रहेगा और कभी सर्दी न होगी नाक से पानी पीना कोई कठिन काम नहीं बड़ा सरल है नाक को पानी के भीतर डुबाकर गले में पानी खींचते रहो पानी अपने आप ही धीरे धीरे भीतर जाने लगेगा आसन सिद्ध होने पर किसी किसी संप्रदाय के मतानुसार नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है बहुत से लोग यह सोचकर कि यह राजयोग के अंतर्गत नहीं है इसकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करते परंतु जब शंकराचार्य जैसे भाष्यकार ने इसका विधान किया है तब मेरे लिए भी इसका उल्लेख करना उचित जान पड़ता है मैं श्वेता उपनिषद पर उनके भाष्य से इस संबंध में इसका मत उद्धृत करूँगा प्राणायाम के द्वारा जिस मन का मैल धुल गया है वही मन ब्रह्म में स्थित होता है इसलिए शास्त्रों में प्राणायाम के विषय का उल्लेख है पहले नाड़ी शुद्धि करनी पड़ती है तभी प्राणायाम करने की शक्ति आती है अंगूठे से दाहिने नथुना दबाकर बाएं बाएँ नथुने से यथाशक्ति वायु अंदर खींचो फिर बीच में तनिक देर भी विश्राम किए बिना बाया नथुना बंद करके दाहिने नथुने से वायु निकालो फिर दाहिने नथुने से वायु ग्रहण करके बाएं से निकालो दिन भर में चार बार अर्थात उषा, ऊषा मध्यान्हयन्न और निशीथ इन चार समय पूर्वोक्त क्रिया का तीन बार या पाँच बार अभ्यास करने पर एक पक्ष या महीने भर में नाड़ी शुद्धि हो जाती है उसके बाद प्राणायाम पर अधिकार होगा सदा अभ्यास आवश्यक है तुम रोज देर तक बैठे हुए मेरी बात सुन सकते हो परंतु तो अभ्यास किए बिना तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते सब कुछ साधना पर निर्भर है प्रत्यक्ष अनुभूति बिना ये तत्व कुछ भी समझ में नहीं आते स्वयं अनुभव करना होगा केवल व्याख्या और मत सुनने से न होगा फिर साधना में बहुत से विघ्न भी हैं पहला तो व्याधिग्रस्त देह हैं शरीर स्वस्थ न रहे तो साधना में बाधा पड़ती है अतः शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है किस प्रकार का खान पान करना होगा किस प्रकार जीवन यापन करना होगा इन सब बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा मन से सोचना होगा कि शरीर सबल हो जैसा कि यहाँ के क्रिश्चियन साइंस मतावलंबी करते हैं बस शरीर के लिए फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं या हम कभी ना भूलें कि स्वास्थ्य उद्देश्य के साधन का एक उपाय मात्र है यदि स्वास्थ्य के उद्देश्य होता तो हम तो पशु तुल्य हो गए होते पशु प्रायः अस्वस्थ नहीं होते